नमस्कार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस बातें मुलाकातें कार्यक्रम में और आशा करता हूं आप सभी बिल्कुल हेल्दी वेल्दी और हैप्पी होंगे तो आइए आज के इस कार्यक्रम को सजाने के लिए हमारे साथ डॉक्टर विशाल जी जुड़े हुए हैं सूरत से एक बहुत अच्छे कार्डियोलॉजिस्ट है और काफी समय से अपनी विशेष सेवा दे रहे हैं और कहते हैं दिल दिल वालों का डॉक्टर है <laughs> तो आइए ऐसे विशेष विशाल जी का बहुत बहुत स्वागत है आज के शो में आप सभी की तरफ से डॉक्टर विशाल जी बहुत बहुत स्वागत है जयश्री जी उपस्थित हैं उनसे भी बातें करेंगे और उनका भी बहुत बहुत दिल से स्वागत है आज के शो में तो जब तक डॉक्टर विशाल जी हमारे साथ जुड़े तब तक हम लोग कोशिश करते हैं कि हम विक्रांत जी जय जयश्री से कुछ गीत सुनेंगे तो विक्रांत राय थोड़ा सा एक गीत सुनाइए छोटा सा जब तक डॉक्टर आ जाए स्वागत है आपका। जी जी जी बिल्कुल भाई मैं एक सूफी मेरे, हाँ, मेरे रश्के कमर मेरे रश्के कमर मेरे रश्के कमर तूने पहली नजर मेरे रश के कमर तूने पहली नजर जब नजर से मिलाई मजा आ गया जब नजर से मिलाई मजा आ गया मेरे रश के कमर तूने पहली नजर मेरे रश के कमर तू पहली नजर जब नजर से मिलाई मजा आ गया जब नजर से मिलाई मजा आ गया ओ मेरे के कमल, रेत ही रेत थी मेरे दिल में भरी रेत ही रेत ही थी मेरे दिल में भरी, प्यास ही प्यास थी जिंदगी ये मेरी प्यास ही प्यास थी जिंदगी ये मेरी आज सेहराओ में हो आज सहराओ में से गाँव में आज सेहराओ में इसके गाँव में बारिश से घिर के आई मजा आ गया ओ मेरे नश के कमर तूने पहली नजर मेरे नश के कमर तूने पहली नजर जब नजर से मिलाई मजा आ गया जब नजर से मिलाई मजा आ गया रस के कबर, तूने पहली नजर मेरे रस के कबल तू पहली नजर जब नजर से मिलाई मजा आ गया जब नजर से मिलाई मजा आ गया बर्क सी गिर गई बर्ख सी गिर गई काबू ही कर गई बर्क सी गिर गई काबू ही कर गई अब ऐसी लगाई न गया मेरे रश के कमर तूने पहली नजर जब नजर से मिलाई मजा आ गया जब नजर से मिलाई मजा आ गया जब नजर से मिलाई मजा आ गया ओ मेरे रश के कमल ओ मेरे रश के कमल तूने पहली नजर जब नजर से मिलाई मजा आ गया जब नजर से मिलाई मजा आ गया थैंक यू विक्रांत जी बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया डॉक्टर विशाल सर के स्वागत में आपने बहुत ही प्यारा सा गीत so अपने बारे में बताइए अपने परिवार के बारे में बताइए फिर हम लोग आते हैं आपके प्रोफेशन पे <laughs> okay. so, मेरा नाम है डॉक्टर विशाल माराणी में गुजरात के सौराष्ट्र एरिया से बिलोंग करता हूँ बट चाइल्डहुड से ही मेरे सूरत में मेरा सब स्टडीज हुआ है एंड मेरा पूरा फैमिली सूरत में ही रहता है मेरा स्कूलिंग के बाद एमबीबीएस और एमडी इन मेडिसिन ये स्टडी हुआ है अहमदाबाद से और उसके बाद आर्डियोलॉजी में स्पेशलाइजेशन किया है मैंने मुंबई के अस्पताल से Uh, after uh, cardiology uh, studies, मैं पिछले साढ़े तीन साल से सूरत के किरण हॉस्पिटल में एज इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट पर मैं काम कर रहा हूँ uh, uh, uh, से लगभग काफी समय से uh, कार्डियक पेशेंट्स को ट्रीट करते हुए uh, एक तरह से एक uh, ऐसे होम एनवायरनमेंट में हूँ जिससे कि इट इज क्वाइट Uh, स रह uh, uh, uh, uh, mm -hmm. so, uh, पास में ही होते इसलिए मैं ऑलमोस्ट काफी समय से uh, उनसे जुड़ा हुआ हूँ सो अड थिंग टू वर्क एट योर होम प्लेस प्लेस जी जी जी आइए बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया बारे में बताने के लिए परिवार के बारे में बताने के लिए और सबसे पहले तो मैं कि इस मेडिकल मेडिकल प्रोफेशन प्रोफेशन में आपका कैसे आना हुआ इसकी क्या स्टोरी है <laughs> आ, का चॉइस करते समय जो हमारी स्कूली एज होती है वो इतनी, इतनी ज्यादा नहीं होती है सो so मोस्टली उस समय पे... Uh, इतनी मैच्यूरिटी नहीं होती है कि वी कैन सी द होल वर्ल्ड नाइसली तभी क्या होता है कि यूजुअली एक ट्रेंड फॉलो करना होता है कि व्हेन यू हैव इन योर स्कूल स्टडीज देन कैन क्लेम मेडिकल सीट्स जो मेडिकल सीट्स जो कि टॉप रैंकिंग में होती है जो वहां पे जा सके उस तरह की रिजल्ट लेके आए हुए जो भी स्टूडेंट्स होते हैं है। उनको तो ये मेडिकल सीट्स में जाना इस तरह का एक ट्रेंड होता है उस समय एक्चुअली इतनी ज्यादा हमें आ, अपनी खुद की चॉइस की भी समझ नहीं होती है कि मुझे मेडिकल स्टडीज इंजीनियरिंग या फिर क्या आगे जाके शूट करेगा मेरा क्या चॉइस है अब जाके हम सोच सकते हैं कि उस समय मेडिकल चॉइस करना भी उतना ही सही था जितना शायद मेडिकल की जगह पे इंजीनियरिंग या और कोई ब्रांचेस कर लिए होते तो भी उतना इंटरेस्ट होता था सो ऑल एंड ऑल सिलेक्शन ऑफ मेडिकल लाइन ये एक तरह का गोइंग uh, विद्लो ऐसा डिसीजन था बट आफ्टर एंटरिंग इन टू मेडिकल फील्ड ये तो श्योर है कि एक आध महीने में ही ये क्लियर हो गया था कि ये फील्ड अपने लिए बराबर है एंड uh, ये भी फाइनल था कि मुझे आगे जाके क्या ब्रांच तक पहुंचना है और किस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है सो so, कार्डियोलॉजी का जो चॉइस काफी शुरू के दिनों से ही हो गया था कि मुझे कैसे भी होम बी बी एस करके जो कि चलो uh, बात हो चुका है जी जी जी की आगे बढ़ते हैं और मैं चाहूंगा कि अब जैसे कि आपका प्रोफेशन में स्पेशलेशन है आपका कार्डियोलाजिस्ट है दिल को oh, ठीक करते हैं <laughs> तो मैं कि इसके बारे में बताइए ये कैसा आपने सोचा क्या जो भी टॉप well, uh, well, uh, ब्रांचिस तो uh, uh, अभी बोली जाती है जैसे की रेडियोलॉजी है, है, है ये सब ना चुनके सिर्फ एमडी जनरल मेडिसिन जिसे हम बोलते हैं वही करना है फिजिशियन जिसे बोलते हैं वो मैं काफी श्योर था उसमें कोई डाउट नहीं था आफ्टर कम्पलिशन ऑफ एमडी इन मेडिसिन उसके बाद मेडिसिन की काफी सुपर स्पेशलिटी ब्रांचेस होती है जैसे कि किडनी की ब्रांच हार्ट की ब्रांच ब्रेन की ब्रांच ये सब हेट की तो उसमें से भी जैसे मैंने बताया कि मैं एम के दिनों से ही काफी श्योर था कि कार्डियोलॉजी में आगे जाना ये मेरा पर्सनल इंटरेस्ट है और अपना था ये कि उसके लिए मैंने काफी बार, काफी बार जर्नी so, uh, का, uh, uh, का पूरा फील आता है की जो करना था पहले से श्योर था वही हो चुका है सो कार्डियोलॉजी ब्रांच वॉज फैसिनेटिंग टू मी बिकॉज से हम कार्डियक देखते हैं कि अ अ फ्रैक्शन फ्रैक्शन ऑफ़ ऑफ़ टाइम टाइम चीज़ें चीजें बिगड़ती है है और सुधरती mm -hmm. अभी का सही बैठा बात करता हुआ कोई आदमी आधे घंटे में जिंदा नहीं भी होता है और इस कंडीशन में जाने के बाद उसको सही ट्रीटमेंट सही टाइम पे मिलने पे वो काफी सही भी हो जाता है सो so, इतना फास्ट टाइम ड्रामा अप्स एंड डाउन्स होता है जो कि काफी एक्साइटिंग लग रहा था इस वजह से कार्डियोलॉजी वाज़ वेरी आपने बताया आपके पास बहुत भी विकल्प थे लेकिन इन सभी के बावजूद आपने इन चीजों को सुन, देख कर इस चीज को चुना और अच्छा लगा मुझे थैंक यू सो मच और आइए अब ये सारी चीज़ें जैसे कि अब दिल के बारे में मैं पूछूं कि इमरजेंसी कॉरिडोर आपने शुरू किया है अभी खास करके बड़े बड़े मेगा सिटी में वो सारी टेक्नोलॉजी की बातें हम लोग बाद में करेंगे पहले तो हम चाहेंगे कि कार्डियोलॉजी यानी हार्ट का दिल का प्रॉब्लम क्यों आते हैं इसको थोड़ा सा डिफाइन कीजिए अपने शब्दों में और सभी लोग सतर्क हो जाए इन चीज़ों को और क्या प्रिकॉशन लें थोड़ा सा अपनी बात हमें ज़रूर सुनाई <laughs> yes, yes. Uh, ये एक्चुअली uh, मुझे भी बहुत पसंद है कि मुझे इस तरह का एक प्लेटफॉर्म पे बताने का लोगों से रूबरू का मौका मिल रहा है ये इतना जरूरी है की आज आप काफी कम उम्र से ही हमको हार्ट के बारे में सा, सावधान हो जाना सतर्क हो जाना और उसकी बीमारियों के बारे में जानना बहुत ही जरूरी है क्योंकि ये तकलीफ ऐसी है जो की मोर देन 50% ऑफ दी टाइम आधे से ज्यादा लोगों में अचानक से आती है जिसका कभी भी अनुमान नहीं होता है तब आती है और आने के बाद जो प्रिपेर नहीं होते हैं तैयार नहीं होते वो लोग पूरा हड़बड़ा जाते हैं और जल्दबाजी में काफी बार डिसीजन भी रॉन्ग ले लेते हैं इसलिए इसके बारे में लोगों को सही जानकारी होना बहुत ही जरूरी है अगर मैं बीमारियों के बारे में बताऊँ तो कार्डियोलॉजी में हार्ट की कई सारी अलग तरह की बीमारियां होती है उसमें आज जो सबसे ज्यादा बात करने योग्य है वो है हार्ट का अटैक हार्ट अटैक ये सबसे बड़ी हार्ट की बीमारी है और उसके चलते ही हार्ट की बाकी सारी बीमारियों की शुरुआत होती है सो अटैक क्या होता है कि पहले तो हमें हमारे हार्ट के काम को समझना जरूरी है अपना जो हार्ट होता है वो हमारी लाइफ जब से स्टार्ट होती है वहां से लेकर डेथ तक हर सेकेंड हर मिनिट हर घंटे और हर रोज काम करता है उसको कभी आराम नहीं होता है सो so, इस तरह का एक स्पेशल अपने पास ऑर्गन है हार्ट जिसको कंटिन्यू काम करना पड़ता है चाहे आप सो जाओ चाहे आप आप हॉस्पिटल में एडमिट हो चाहे आप आईसीयू में हो चाहे आप बाहर घूम रहे हो चाहे आप बाहर कुछ भी कर रहे हो अपना हार्ट उसी तरह से उसी लाई में काम करता है सो so, उसको कंटिन्यूसली ब्लड सप्लाई की जरूरत पड़ती है जब इस ब्लड सप्लाई में किसी तरह की बाधा आती है उसको हार्ट के मसल को जब ब्लड नहीं मिलता है तब उसको डैमेज हो जाना चालू होता है और जब बड़े पैमाने पे अचानक से ये डैमेज होता है जिससे हम सिंपल शब्दों में हार्ट अटैक कहते हैं। बेसिकली so, हार्ट को जो फीड करने वाली या सप्लाई देने वाली हार्ट की जो नसें होती है जिसे हम हार्ट की आर्टरीज़, कोरोनरी आर्टरीज़ बोलते हैं है? मिलता है उसके ऊपर पूरी लाइफ डिपेंडेंट है वो ब्लड सप्लाई कंटिन्यूसली रिक्वायर्ड अमाउंट में मिलना बहुत जरूरी है जब कभी नशों में ब्लॉक की तकलीफ होती है तो ये नस ब्लॉक होके हार्ट को ब्लड सप्लाई नहीं देता है और हार्ट अटैक आता है ये नस के अंदर ब्लॉक होने के लिए कोलेस्ट्रोल जिम्मेदार होती है ये कोलेस्ट्रोल का दबाव है वो नस की दीवार के अंदर धीरे धीरे परत के रूप में जमा होता रहता है जो कि इनिशियली 10% 20% 30% जितना एरिया ब्लॉक करता है लेकिन ये जब बढ़ के हंड्रेड ब्लॉकेज हो जाता है तब अटैक की तकलीफ होती है तो हमारे लिए ये समझना बहुत ही जरूरी है जब भी हम किसी हार्ट के मरीज को हार्ट अटैक की तकलीफ से देखते हैं सुनते हैं या अपने ध्यान में कोई आता है, तब वो 100% हार्ट की नली ब्लॉक हुआ और मरीज होता है। तो ऐसा नहीं है कि उस मरीज को आज के दिन तकलीफ हुई है आज तो तकलीफ मालूम चली है शुरुआत तो काफी महीनों काफी सालों पहले ही हो चुकी होती है जब टेन ट्वेंटी थर्टी हार्ट की नली जब ब्लॉक होना चालू होती है तब से शुरुआत होती है लेकिन दिक्कत यह है कि पूरा तकलीफ बाहर आने के बाद बड़े स्वरूप में बीमारी होने के बाद हमें मालूम चलता है उसके पहले अगर मान लो पता चल गया कि हार्ट में नली में ब्लॉक होने की शुरुआत हो गई है तो उसको काफी सारे जरियों से प्रिकॉशन से परहेज रख के दवाई रख के डायट से इन सब चीजों से हम उसको स्टेबिलाईज कर सकते हैं और बड़े अटैक से बच भी सकते हैं तो समझना ये जरूरी है कि हर किसी को अपने हार्ट के बारे में सबसे पहले तो सजाग होना चाहिए ये निश्चित करना चाहिए कि मेरे हार्ट का आ, हेल्थ कैसा है मेरा हार्ट हेल्दी है या नहीं है उसके अंदर कोई बीमारी की तकलीफ स्टार्ट हो गई है कि नहीं है इसके लिए मैं ये बताऊंगा कि इंडियंस को खास करके हमारे वेस्टर्न इंडिया के जो भी पॉपुलेशन से उनको 25 साल की उम्र से ही हार्ट के बारे में चिंतित हो जाना चाहिए और पच्चीस की उम्र से ही हार्ट का चेकअप करवाना चाहिए क्योंकि आजकल पैंतीस चालीस की उम्र आते आते काफी बार देर हुई हो जाती है और काफी सारी हार्ट की बीमारी अंदर ऑलरेडी बढ़ चुकी होती है इसलिए मेरा 25 से 40 की उम्र के सभी लोगों के लिए खास ये बताना जरूरी है कि 25 की उम्र से ही हम हार्ट का चेकअप करवा लें ताकि अटैक की तकलीफ आने से पहले हम उसे पहचान ले हम उसे जान ले और हमारे हार्ट में कहीं पे भी नली में ब्लॉक तकलीफ हो तो उसे शुरू में ही जान ले जिससे कि आगे की तकलीफ से बचा जा सके अभी लोगों को दूसरा ये मन में प्रश्न होता है कि ऐसा ही क्यों कि 25, 30, 35, 40 की उम्र में आज आज चिंतित होना पड़े क्योंकि अब तक तो हमने कभी नहीं सुना है अब तक तो यही सुनते थे कि किसकी उम्र के दादाजीओ को जब अटैक की तकलीफ होती है ये बहुत ही सोचने वाली बात है कि क्यों इतनी कम उम्र पे हार्ट की बीमारी आजकल हो रही है क्योंकि आजकल की जो लाइफ है अगर मैं लाइफ बोलूंगा तो उसके अंदर डाइट भी आ जाएगा डायट पैटर्न भी आ जाएगा डायट का शेड्यूल भी आ जाएगा स्मोकिंग की टोब की हैबिट भी आ जाएगी लोगों की काम करने की की जो वो इस तरह से चेंज हुई है कि से ये सब जो की सत्तर अस्सी की उम्र वाली बीमारी होनी चाहिए वो आजकल तीस चालीस में भी हो रही है अगर मैं आज की ही बात करूँ तो हमने एक अट्ठाईस साल के लड़के को भी अटैक की ट्रीटमेंट की है आज सुबह ही तो, तो ये कम उम्र पे होने का कारण है कि आज की बदली हुई लाइफ स्टाइल स्टाइल हम, हमने आपको काफी सारा मॉडर्न और वेस्टर्न पब्लिक को कॉपी करने करने में आ, प्राउड फील वाले समझते हैं लेकिन हमें कहीं ना कहीं ये मिस हो रहा है कि ऐसा करने में हम बड़ी हुई उम्र की बीमारियों को कम उम्र पे न्योता दे रहे हैं इसलिए लाइफ को हर एक एंगल से ठीक करना ये बहुत ही जरूरी है उसमें डाइट भी आ जाता है उसमें स्ट्रेस मैनेजमेंट भी आ जाता है उसमें एक्सरसाइज भी आ जाता है उसमें अपना वर्क पैटर्न भी आ जाता है तो ये सब बहुत जरूरी है ये मैं खास बताना चाहूंगा जी जी डॉक्टर साहब बहुत ही अच्छी तरह से आपने बताया कि किस तरह से हार्ट काम करता है इसके लिए आपका डाइट सिस्टम क्या होना चाहिए और कब आप चेकिंग कर सकते हैं ये आपने बताया 25 साल की उम्र से आप चेकिंग कराना शुरू कर सकते हैं और सबसे ज्यादा जो चीज़ें हैं आज के समय में अचानक से चीजें होती हैं और इमरजेंसी में उनको हॉस्पिटलाइजेशन करना पड़ता है ये पता नहीं पड़ता कि इनको हार्ट अटैक आया है या माइल्ड आया है या स्ट्रॉन्ग आया है तो ये सारी चीज़ें भी हमें देखनी पड़ती हैं और अचानक से रात में ये चीज़ें हो जाती हैं और वो पता ही नहीं चलता तो इसका कैसे हम लोग थोड़ा सा निरीक्षण करें खास तौर पे पेशेंट नहीं घर वालों को कैसे ध्यान रखना है उनका क्योंकि पेशेंट को तो अपन ठीक है उनको तो वो चीजें हैं लेकिन घर वालों को ये कैसे सिम्टम पता चले कि ये हार्ट वाला ही काम हुआ है तो इसे डायरेक्टली उस जगह पे ही ले जाना है जहां से ये ठीक हो सके तुरंत आ, बहुत बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपने पूछा है की घर वालों को क्या देखना है देखिए ये होता है कि हमारा जिस तरह का सोशल सिस्टम है इंडियंस का उसमें ज्यादातर घर के अंदर एक दो लोग जो जो होते हैं कि इसे हम मुखिया बोलते हैं या जो भी कमाने वाला या जो भी मेन डिसीजन मेकर होता है ज्यादातर फैमिली के सभी डिसीजंस वो ही लेते हैं और ज्यादातर चांसेस ऐसा ही रहता है कि उनको ही तकलीफ होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं मान लो कि कभी उनको हार्ट की तकलीफ हुई तभी बड़ी दिक्कत यह है कि बाकी के फैमिली मेंबर्स ने कभी किसी तरह के डिसीजन नहीं लिए हैं इसलिए वो कुछ भी मैनेज नहीं कर पाते हैं इसलिए सबका ये जानना बहुत ही जरूरी है कि मान लो किसी को भी फैमिली में हार्ट की तकलीफ हुई तो वो एकदम हल्के से सिम्टम जैसे कि थोड़ा सा छाती में दर्द होना पसीना होना घबराहट होना इस तरह की भी तकलीफ हो सकती है या फिर काफी सारी बड़ी हुई तकलीफ जैसे की अचानक से बेहोश हो जाना ये भी हो सकता है लेकिन अगर मान लो किसी को भी हार्ट के बारे में माइल्ड सी या फिर ज्यादा वाली कुछ भी तकलीफ का डाउट लगा तो सबसे पहले अटेंडिंग मेंबर्स को यह देखना है कि उनको ये चेक किया जाए कि वो होश में है कि नहीं है अगर होश में है और खुद से कुछ पानी पीने या खाने जैसी कुछ भी चीज कर सकते हैं और अटैक का स्ट्रॉन्ग डाउट है तो फिर एक जो हम डिस्प्रिन नाम की गोली सुनते हैं जो की हमने काफी बार एडवर्टाइज में भी देखी होगी और ज्यादातर लोगों ने नाम सुना होगा डिस्प्रिन जो तो बेचैनी होना, होना, होना, जैसा लगना ऐसा कुछ लगा तो उसको हम हार्ट अटैक की तकलीफ मान के मान लो पेशेंट को तुरंत से घर में ही एक डिस्प्रिन की टेबलेट चबाने के लिए दे दी और उन्होंने मुंह में चबा के दाँतों से उसको चबा लिया तो हॉस्पिटल पहुंच पार। पार। के फिर उनके ठीक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं ये इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आ, मान लो कि हमने घर पे टेबलेट दे के उनको तुरंत ही ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दी तो फिर ट्रीटमेंट घर पे ही स्टार्ट हो गई फिर दूसरा स्टेप है उनको जल्द से जल्द किसी भी तरह के ट्रांसपोर्टेशन किसी भी तरह के व्हीकल से सबसे जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल पहुंचाना अभी आप कहा पे पहुँचाएंगे मान लो कि आप गाँव में रहते हैं तब तो ज्यादा ऑप्शन नहीं है जल्दी से जल्दी जो नजदीकी अवेलेबल हेल्थ सेंटर है या डॉक्टर है कोई भी है वहीं पहुँचाना पड़ेगा और उनके पास जो ट्रीटमेंट अवेलेबल है वही कर पाएंगे लेकिन जो सिटी में रहते हैं उनके लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि ऐसी तकलीफ के समय आप जितना स्टेशन बदलेंगे कि छोटे स्टेशन गए उससे बड़े उससे बड़े उतना ज्यादा नुकसान होगा उससे अच्छा है कि बड़ी बीमारी की शंका होते ही आप उनको ऐसी कोई अस्पताल में तुरंत से पहुंचाएं जहां उनका पूरा ट्रीटमेंट एक साथ हो पाए जैसे कि सिटी की जो बड़ी अस्पताल होती है जहां पे हार्ट की थर्ड लेयर की फोर्थ लेयर की भी ट्रीटमेंट होती है यहाँ पे अगर आप पहुंच सके तो वो बहुत जरूरी है इसलिए हमें यह करना होता है कि हम जहा पर भी रहते हैं वहां से सबसे नजदीकी कौन सी अस्पताल है उसका कांटेक्ट नंबर क्या है वहां के डॉक्टर कौन है और वहां पहुँचने का सबसे नजदीकी रास्ता या जरिया कौन सा है इन सब चीजों को हमें घर पे नोट करके रखना चाहिए घर के फैमिली को भी बता के रखना चाहिए क्योंकि इमरजेंसी के टाइम पे ये सब सोचने का समय नहीं रहता है तो तुरंत से उस रास्ते पे चलो और उनको वैसे बड़ी हॉस्पिटल में लेके जाओ हो सके तो हॉस्पिटल में फोन करके इन्फॉर्म कर दो कि इस तरह की तकलीफ वाले पेशेंट को हम लेके आ रहे हैं और घर पे ऐसा हुआ है ताकि वो भी तैयार रहे मिनिमम हार्ट के बारे में तकलीफ हुई हो तो एमडी डॉक्टर को तो पहुंचना ही चाहिए हमें और अगर हो सके तो अस्पताल में पहुंचना चाहिए लेकिन एमडी डॉक्टर से नीचे अगर हम छोटे क्लिनिक में गए तो उनके पास ज्यादा सुविधाएं ना होने की वजह से हो सकता है कि हमारा सिर्फ समय बर्बाद हो और हार्ट अटैक की तकलीफ में समय बर्बाद होना एक मिनट का भी हमें चलता नहीं है क्योंकि हर मिनट का जल्दी ट्रीटमेंट करना ज्यादा रिजल्ट देता है हर मिनट का लेट होना खराब रिजल्ट माइंड में रास्ता क्लियर होना चाहिए की हम क्या करेंगे फोन तो करेंगे कहा लेके जाएंगे दूसरा एक छोटा तो फाइनेंस का भी मैं बताऊंगा की अपने पास किसी मेंबर के लिए भी इमरजेंसी में ऐसे ट्रीटमेंट के लिए कुछ तरह का कुछ फाइनेंस प्रोवाइडेड रेडी हो ये जरूरी है क्योंकि काफी बार ऐसी छोटी चीजों के लिए भी ट्रीटमेंट डिले हो जाती है फाइनेंस के चक्कर में सोचने लगते हैं कि कैसे करेंगे और हॉस्पिटल पहुंचने में देर हो जाती है इसलिए ये सब छोटी चीजें रेडी रखना बहुत जरूरी है और कभी कभी लाइफ सेविंग भी प्रूव हो सकती है सही बात है डॉक्टर विशाल जी बहुत ही अच्छा आपने बताया कि किस तरह से ये चीजें हमें करनी चाहिए और घर वालों को ये सारी चीजें नोट करके रखनी चाहिए की किनके पास हम लोग और किस रास्ते से जाकर जल्दी से पहुंच सकते हैं तो आइए संदीप जी ने कुछ सवाल पूछे हैं और सवाल यह है कि हाउ द हार्ट वर्क एंड हाउ इट इज स्पेशल पहले बताया कि अपना हार्ट जो है वो हर मिनट दड़कन देता है तो ये हार्ट की जो मसल्स है वो बाकी सब मसल्स से अलग है स्पेशल है क्योंकि शरीर के कोई भी मसल है वो कभी ना कभी रेस्ट करते हैं आराम करते है काम नहीं करते है लेकिन हार्ट का मसल है वो कंटिन्यू हर मिनट हर सेकंड काम करता है। अगर उसने आराम किया तो हमारा हाँ <laughs> हाँ रिलैक्स होती है तो जब हार्ट हाँ रिलैक्स हुआ वही उसका आराम वो होता है जीरो पॉइंट टू मिली सेकंड से भी कम सो यही हार्ट का आराम है तो ये हार्ट का स्पेशल टिश्यू होता है जो हर वक्त काम करता है और उसको सप्लाई करने वाले स्पेशल हार्ट के वेसल्स होते हैं वो वेसल्स के अंदर हर मिनट में 100 एम भी ब्लड जा सकता है और उसी वेसल में से 400 500 फाइव भी ब्लड जा सकता है सोच लो कि आपको घर को सप्लाई देने वाली एक पाइप में से एक दिन में 200 लीटर भी ब्लड आया आ, पानी आया या फिर पंद्रह सौ लीटर भी पानी आया उस तरह से ये स्पेशल नलिया होती है मान लो अगर आप सो रहे होते हैं तो हार्ट की डिमांड कम होती है तो सिर्फ हंड्रेड एम ब्लड जाता है और जब आप दौड़ रहे होते हैं तो हार्ट की डिमांड चार पांच गुना बढ़ जाती है तो उसी नस में से पांच सौ एम एल भी ब्लड जा सकता है सो तो ये स्पेशल नसें ऐसी होती है जिसको 100 से लेके 500 सौ तक का ब्लड एक साथ रेडी रहना है।, तो उसका होना बहुत जरूरी है और जब ये कोलेस्ट्रोल डिपोजिट होता है तो ये नशे हेल्दी नहीं रहती है फिर यह स्टिफ हो जाती है कड़क हो जाती है और उसके अंदर का जो जगह है जो ओपनिंग है वो कम हो जाता है इसलिए उसकी ब्लड को सर्कुलेट करने की जो कैपेसिटी है वो कम हो जाती है इसलिए वो सौ तो फ्लो कर पाएगी दो भी ले पाएगी लेकिन तीन सौ से ज्यादा मान लो नहीं ले पाई तो फिर जब हम दौड़ेंगे और जब चार सौ पांच सौ की जरूरत पड़ेगी तभी हमें रहा है और इसलिए दर्द उठता है तो हार्ट एक स्पेशल टिश्यू है उसका फिजिक्स और उसका केमिस्ट्री ये बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे लिए ये जानना जरूरी है की हार्ट को हर सेकंड हेल्दी रखना जरूरी है उसमें कोई चढ़ाव उतार पॉसिबल नहीं है तो आप बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि हार्ट कैसे स्पेशल है दूसरे सब पार्ट्स हैं तो इसके लिए हमें स्पेशल केयर भी करना है और कई बार होता है कि हम लोग इन चीज़ों को ठीक से नहीं समझ पाते हैं तो उसे ठीक से कैसे समझे क्या सिम्टम्स हैं व्यक्ति के अंदर क्या क्या सिम्टम हो सकते हैं और हार्ट ब्लॉकेज वगैरह ये सब चीज़ें बताते हैं तो मैं चाहूँगा कि थोड़ा उसको डिफ़ाइन करें कि एक्चुअली में हार्ट प्रॉब्लम कहाँ से शुरू होता है कैसे होता है उसका उसका प्राइमरी और फिर उसका टीम क्या होगा? तो, तो आ, अब हमको कैसे पता चलेगा कि हार्ट की तकलीफ हुई हुई है? तो जैसे अभी थोड़ी सी हमारी बात कि मतलब तो कि हार्ट हार्ट अटैक मतलब लोग समझते हैं हमारे शरीर में छाती में लेफ्ट साइड होता है इसलिए लेफ्ट साइड दर्द हुआ तो हार्ट अटैक मतलब। इतनी सीधी सिंपल सी बात नहीं है हार्ट भले ही लेफ्ट साइड में हो लेकिन हार्ट अटैक का ज्यादातर लोगों में सेंटर ऑफ छाती के बीच में होता है लेफ्ट साइड में नहीं होता है अच्छा, लेकिन अच्छा, वो सिर्फ सेंटर तक हो ऐसा जरूरी नहीं है वो चेस्ट में राइट right साइड भी हो सकता है सेंटर में भी हो सकता है लेफ्ट साइड में भी हो सकता है में भी हो सकता है गले में भी हो सकता है सो इन एरिया में से कहीं पे भी, भी हार्ट का पेन हो सकता है पेन के सिवा क्या हो सकता है सिर्फ पेन हो यह जरूरी नहीं है काफी बार हम देखते हैं कि हार्ट अटैक के समय तो पेशेंट को पेन महसूस ही नहीं हुआ लेकिन महसूस क्या हुआ भारीपन घबराहट पसीना कभी कभी बेहोशी जैसा हो गया किसी को डायरिया जैसा हो जाता है पेट नहीं। नहीं। काफी बार पेट साफ करने जाना पड़ता है तो ये सब पैरेलल सिम्टम्स होते हैं जो कि हार्ट अटैक के ही होते हैं सो तो हमको कैसे पता चलेगा की इस हार्ट अटैक माने का नहीं माने के नहीं सबसे पहला की आज जो तकलीफ हो रही है ऐसी तकलीफ पहले कभी नहीं हुई है ये फर्स्ट टाइम है तो ये कुछ सीरियस है दूसरी बात कि आज जिस मात्रा में तकलीफ हो रही है तो ये सीरियस है तीसरी बात तो पेन या अनइजीनेस या परेशन या भारीपन घबराहट कुछ भी चालू होके मान लो कि पाँच चार मिनट में रिलीव हो गया तो फिर भी ठीक है लेकिन मान लो कि वो दस मिनट चला और रिलीव नहीं हुआ अपने आप फिर वो सीरियस है दस मिनट तक किसी भी तकलीफ चालू रही मतलब कि हॉस्पिटल जाए बिना उसको हम छोड़ेंगे नहीं तो वो सीरियस है चौथी बात मान लो कि हम उस तकलीफ के कारण बेहोशी की तरफ जा रहे हैं हम ये महसूस कर रहे हैं कि कुछ समय में शायद मैं गिर जाऊंगा या बेहोश हो जाऊंगा या आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा या मुझे धुंधला दिखता रहा है या फिर मुझे थोड़ा आस का घूमता हुआ दिखाई दे रहा है तो ये तकलीफ सीरियस है इन सबों में से अगर कुछ भी सीरियस वाली बात हमको मालूम चलती है तो उससे तो <स्थाँगा> मैंने बताया तकलीफ होने के पीछे मल्टीपल रीजन है।, है अगर मैं गिनाने जाऊँ तो पहला है शुगर डायबिटीज डायबिटीज ज्यादा रहने की वजह से हार्ट की तकलीफ तो होती है दूसरा है हाइपर टेंशन ब्लड प्रेशर हाई ब्लड प्रेशर लंबे समय रहने के कारण होता है तीसरा है स्मोकिंग या टॉबेको किसी भी तरह का टॉबेको का यूज किसी भी अपने देश में टॉबेको यूज करने के हजार तरीके हैं so, किसी भी तरह का टॉबेको का यूज चौथा है स्ट्रेस ज्यादातर स्ट्रेसफुल लाइफस्टाइल होती है जो उसके कारण हार्ट की तकलीफ बढ़ने के काफी सारे चांसेस रहते हैं पांचवा है कि लैक ऑफ एक्सरसाइज पूरा दिन हमारा जो भी खाना पीना होता है वो सब कैलरीज शरीर में अटक जाता है बाहर निकालने का कोई रास्ता नहीं है मतलब की हम शरीर से किसी तरह का व्यायाम कसरत वर्कआउट नहीं करते है और कैलरीज को बर्न नहीं करते हैं तो ये पांचवी बात बात है। बात है छठी हमारे पुर्कों में या हमारे फैमिली में वारस में कुछ तकलीफ चली आना। जैसे कि फादर मदर या परदादा नाना किसी को हार्ट की तकलीफ हो तो वो आ, उनके वारसदारों को भी उतरती आती है तो ये छह तकलीफ जो मोटे तौर पे है उससे हमें ध्यान में रखना चाहिए साथ में मिल के हार्ट की तकलीफ करने का कारण बनती है ऐसा अच्छा। नहीं है कि किसी तो कि डॉक्टर तो कि अच्छा। जी बहुत सुंदर आपने बताया की कि किस तरह से ये हार्ट का तकलीफ होता है और इसमें कोई प्रिडिक्शन नहीं कर सकते आपकी ये... ब्लड प्रेशर है तो ही हार्ट का प्रॉब्लम हो सकता है डायबिटीज़ है तो नहीं होगा तो उसके ऐसे कारण आप नहीं ढूंढ के रख सकते हैं बाकी सब मिला के हो सकता है और भी बहुत सारे कारण हैं डॉक्टर साहब ने जैसे बताया कि जिसके कारण गिनाने बैठे तो पूरा शो खत्म हो जाएगा समय तो आइए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं उसके बाद फिर हम लोग कुछ मैसेजेस आए कमेंट बॉक्स में आशा भाटी जी ने बहुत सारे प्रश्न पूछे हैं तो उन प्रश्नों को हम लोग लेंगे सर से बातें करेंगे उस विषय को लेकर अभी मैं चाहूँगा कि जय जी बहुत ही प्यारा सा एक गीत सुनाइए डॉक्टर विशाल सर के लिए हेलो हेलो हेलो हलो मैं एक सॉन्ग अभी गाऊंगी देवदास फिल्म में uh, श्रेया घोषाल जी ने गाए हैं हम्म है <स्या> मेरे दर्दे दर्दे दिल का दर्द न जाने सारा हुई जुलमी राम दुहाई कैसे दर्द न जाने हाय मेरे पिया बड़ा दी तो दूर जो तो पास ही था बहुत ही प्यारा सा गीत आपने सुनाया थैंक यू सो मच जयश्री जी आशा करता हूं डॉक्टर विशाल अच्छा <laughs> आगे आगे हूँ जुड़ना चाहूंगा आपको से. आशा भाटी जी लिखते हैं वाई द हार्ट रेट इज वेरी फास्ट इन समेट यानी की जो हम धड़कन समझते है की एक मिनट में जो साठ से लेकर सौ बार तक धड़कनी चाहिए बहुत फास्ट। दो तरह की तकलीफ होती है एक तो सौ से ज्यादा होना यह हमेशा बीमारी नहीं होती अच्छा अच्छा भगवान ने कोई फिक्स पे हमें नहीं भेजा हुआ है कि आपकी धड़कन 90 रहेगी ऐसा मान लो ऐसा होता तो क्या होता कि जब हम सो रहे हैं तभी हमें हमारी खुद की धड़कन खुद को सुनाई देगी क्योंकि तब जरूरत सिर्फ सिक्सटी की होती है और अगर नाइन्टी चली तो ज्यादा होने के कारण अंदर हमें सुनाई देगी मान लो हम दौड़ रहे हैं अभी अगर 90 पे फिक्स हो गई तो कम पड़ जाती है क्योंकि तभी वन फिफ्टी तक की जरूरत पड़ सकती है तो दौड़ नहीं पाएंगे चक्कर खाके गिर जाएंगे सो so, ये जो धड़कन है उसके अंदर एक नेचुरल सिस्टम होती है जो कि हमारे शरीर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से हर मिनट पे कितनी बार धड़कन आनी है वो शरीर के अंदर की ही सिस्टम तय करती है जो ऑटोमेटिक होता है हर सेकंड चेंज होता है हम्म तो अपनी धड़कन 60 से लेके 100 तक जो सोचते हैं वो बैठे बैठे नॉर्मल होती है चलने पर वो बढ़ती है इतनी बढ़ती है कि 20 या 30 साल के किसी लड़के में दौड़ने पर वो 180 तक भी जा सकती है सो तो फास्ट होना अगर हम इसे समझ रहे हैं कि 100 के ऊपर होना तो एक पॉसिबिलिटी है कि वो नॉर्मल तौर पे हमारे शरीर की फिजियोलॉजिक डिमांड होने की वजह से फास्ट है जो कि अब नॉर्मल नहीं है नहीं है, है। दूसरी बात है कि बीमारी के तौर पे ज्यादा होना उसका ये कारण होता है कि शरीर में हार्ट के अंदर ऐसी बीमारी होती है जिसमें हार्ट की जो इलेक्ट्रिक कंडक्शन सिस्टम बोलते हैं जैसे हमारे घर में वायरिंग होती है जो की बिजली को पहुंचाती है ऐसे हार्ट के अंदर भी बिजली का तरंग होता है वो उसकी एक स्पेशल सिस्टम के थ्रू अंदर बहता है तो उसकी जो नेचुरल सिस्टम होनी चाहिए उसमें मान लो कहीं पे भी एक्स्ट्रा कनेक्शन है शॉर्ट सर्किट हो जाती है ऐसा बोल सकते हैं सादी भाषा में कि एक्स्ट्रा सर्किट है कंडक्शन सिस्टम की तो कभी कभी धड़कन है वो अचानक से एकदम फास्ट हो जाती है जो और बैठे बैठे जब हमारी सिक्सटी सेवन एटी की रिक्वायरमेंट हो एक मिनट में तो वो भी एक मिनट में दो सौ भी हो सकती है तो अगर ऐसी बीमारी के तौर वाली फास्ट हार्ट बीट हुई तो उसके लिए शरीर में हार्ट के अंदर भी किसी तरह के कारण होते हैं है, या फिर धड़कन तेज हो जाती वो एक नेचुरल रिएक्शन है जैसे की बॉडी में किसी तरह का इन्फेक्शन चल जाता है कहीं पे भी इंफेक्शन होता है तो भी धड़कन तेज होती है फिर होता है अचानक से हमें घबरा जाना डर जाना या फिर काफी सारा शॉक लगना किसी तरह का मेंटल ट्रोमा होना तभी भी तेज हो जाती है। फिर होता है बॉडी के अंदर थायराइड का प्रॉब्लम होना थायराइड के लेवल बढ़ जाने की वजह से धड़कन तेज हो जाती है फिर होता है कि बॉडी में जो ब्लड के अंदर केमिकल्स का लेवल होता है जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं उसकी मात्रा अप या डाउन होने की वजह से धड़कन तेज हो जाती तो so, धड़कन तेज हो जाना ये एक बहुत ही सिंपल सा सेंटेंस है लेकिन इसके पीछे काफी सारी ब्रॉड बातें छुपी हुई है जो कि आप जब हार्ट के डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो आपकी स्टेप बाय स्टेप जांच करके फिर निकाल पाएंगे कि ये एक नॉर्मल वाली धड़कन तेज होना ये बात है या फिर एक बीमारी है और अगर बीमारी है तो हार्ट के सिवा शरीर की बीमारी है या हार्ट की बीमारी है और बीमारी कौन से वाली है और वो दवाई से ठीक होगी थी या फिर कोई ऑपरेशन सर्जरी से का तेज होना ये काफी ये, सारी चीजों को कवर कर लेता है। है उसके लिए डॉक्टर चेकअप लगता है और खास करके कार्डियोलॉजिस्ट हार्ट स्पेशलिस्ट या फिर एटलीस्ट किसी एमडी डॉक्टर का फिजिशियन डॉक्टर का चेकअप करना जरूरी पड़ता है और एक और प्रश्न आया उनका ही लिखना है की वो क्या प्रॉब्लम आई थिंक मैंने ज्यादातर जो बातें बताई उसमें से ही इसका आंसर है कि अगर वो नॉर्मल तौर पे फास्ट है तो कोई प्रॉब्लम नहीं प्रौब्ल. है अगर वो बीमारी के तौर पे फास्ट है तो यस yes, बीमारी ठीक करना जरूरी है तो एक प्रॉब्लम जी जी इसके साथ एक और प्रश्न है व्हाट प्रिकॉशन शुड बीड फास्ट बीट रेड बी ट्रेन ओके नेचुरली हार्ट बीट फास्ट रहती है तो कुछ चीजों को हम अवॉइड कर सकते हैं जैसे कि डेली जो हम कॉफी लेते हैं थोड़ा उससे भी फास्ट फूड जो हम स्पाइसी हॉट फूड लेते हैं या फिर फास्ट फूड लेते हैं तो ये सारी चीजें डाइजेस्ट होने में थोड़ी भारी पड़ती है उसके कारण भी थोड़ी हार्ट बीट फास्ट कुछ घंटों के लिए रह सकती है मान लो कि हमारा एंगजियस स्वभाव है हम किसी चीज में ज्यादा एंगजाइटी ले लेते हैं ज्यादा स्ट्रेस वाला नेचर है तो डे टू डेफ में हमारे इंटेक कम करे ये सब चीजों से हम हार्ट बीट फास्ट होने से बच सकते हैं ये एक डे टू डे लाइफ की बात है बीमारी की बात की बीमारी के बारे में लेकिन डे टू डे लाइफ में इन सारे जरियो से हम हार्ट बीट फास्ट होने से रोक सकते हैं साथ एक और प्रश्न भी आया है उनका लिखते हैं ये साथ में एक और है what is heart attack? आ, या। so, के बारे में मेजोरिटी जो भी इनिशियल बातें हैं वो मैंने ऑलरेडी बताई हुई है एक और बात छोड़ना चाहूंगा कि हार्ट अटैक और कार्डियट अरेस्ट ये दोनों काफी बार लोग कन्फ्यूज होते हैं कार्डियक अरेस्ट मतलब कि हार्ट बंद हो जाना और हार्ट अटैक मतलब हार्ट का ब्लड सप्लाई बंद होने की वजह से हार्ट के किसी एरिया को डैमेज होना हार्ट अटैक एक कारण है जब हार्ट अटैक की तकलीफ होती है तब उसके कारण हार्ट अगर मान लो कम्प्लीटली बंद हो गया तो उसे कार्डियक अरेस्ट बोलते हैं लेकिन कार्डियक अरेस्ट होने के लिए हार्ट अटैक के सिवा भी और कारण होते हैं जैसे मैंने बताया कि हार्ट की जो इलेक्ट्रिक कंडक्शन सिस्टम होती है हाथ की जो वायरिंग या फिर हम इलेक्ट्रिक सिस्टम बोलते हैं उसके अंदर किसी तरह की प्रॉब्लम आने की वजह से मान लो हार्ट की धड़कन अचानक से एकदम फास्ट हो गई जो भी हमारी नॉर्मल 60 से 100 होती है उसकी जगह पे 300 हो गई तो तभी तभी हार्ट एकदम से बंद होने की संभावना रहती है जिसे हम कार्डियक अरेस्ट बोलते हैं सो कार्डियक अरेस्ट का सिंपल सा मीनिंग ये है कि हार्ट कम्प्लीटली बंद हो जाना जो की एक लाइफ थ्रेटनिंग बात है अगर कुछ सेकंड या कुछ मिनट से ज्यादा हार्ट बंद रहा तो फिर वो वापस चालू नहीं हो सकता और आदमी डेड हो जाता है नहीं। तो ये कार्डियक है, है।, है, का है, तो है।, है।, है, हार्ट अटैक इज डिफरेंट फ्रॉम कार्डियो अटैक और अरेस्ट दोनों अलग अलग चीजें बताए तो ज्यादा डेथ रेट किसमें है ये टर्मिनल बात है अटैक अच्छा। ये शुरुआती बात है है है वो अरेस्ट तक पहुंच सकता है या नहीं भी पहुंच सकता है लेकिन अरेस्ट अरेस्ट है है है वो हमेशा टर्मिनल अंतिम लास्ट वाली बात है, जिसमें हार्ट बंद होना यही ओके ओके उन्होंने भी पूछा है कि जो तो मैंने छह तो चीजें गिनवाई उसमें से जो एक्सरसाइज नहीं करना डाइट कंट्रोल नहीं करना, फैटनेस को हम किस तरह से मेजर करते हैं साइंटिफिक तरीका ये होता है की एक इंडेक्स होता है जिसे हम बी एम आई बोलते हैं बॉडी मास इंडेक्स उसमें होता है हमारा हमारा वजन किलोग्राम में उसको हम डिवाइड करते हैं हमारी हाइट जो मीटर में होती है उसके स्क्वायर से यानी अच्छा, अच्छा। तो ज्यादा है।, है तो वो काफी मोटापा माना जाता है तो जो हम लोग काफी फैटी लोग देखते हैं उसका अगर बी एम आई कैल्कुलेट किया जाए और 30 से ज्यादा हुआ तो मतलब की बाकी सारी चीजों की कि साथ साथ ही खतरनाक है तो कोलेस्ट्रोल करता करता भी, भी बढ़ाता है प्रेशर भी बढ़ाता है और इन तीनों हथियारों के जरिए भी हार्ट को डैमेज करता है और मोटापे के कारण जो फैट होती है जो एक्स्ट्रा फैट की जो शरीर में अलग अलग जगह पे डिपोजिट हो जाती है वो हार्ट के आसपास भी डिपॉजिट हो जाती है और हार्ट की नस में भी डिपॉजिट हो सकती है इसलिए मोटापा हमें हर तौर पे नुकसान करता है सिर्फ मेटाबॉलिकली नुकसान करता है ऐसा नहीं है फिजिकली भी फिजिकली कैसे जैसे कि वजन अगर आप एक जन हो के दो जन का वजन लेके घूमोगे तो आपके नेचुरली आपके सब जोड़े है जो की घुटनों के जोड़े है वो घिस जाएंगे वो ज्यादा जल्दी खराब हो जाएंगे तो जिस आदमी का वेट होना चाहिए सिक्सटी या सेवेंटी वो अगर वन टेन के साथ चल रहा है तो मतलब कि वो पचास किलो के दूसरे आदमी को उठा के चल रहा है चौबीस घंटे अब अगर आप सोचो तो कि आप पचास किलो वाले आदमी को उठा के चौबीस घंटे चलेंगे तब कैसे जी पाएंगे तो मोटे लोग वही करते हैं सिर्फ ये है कि वो दूसरे आदमी उनके अंदर चुपचिपा हुआ होता है तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है मोटापा ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर है हर तरह की बीमारियों के लिए हर तरह की. और जो नॉर्मल वेट है जिनका मोटापा नहीं है उनको भी क्या हार्ट अटैक आ हा सकता है, फिर? Yes, yes, मैंने है तो हार्ट अटैक आएगा ही मोटापा तो हार्ट अटैक ही ऐसा नहीं है ये सब आ... चीजें मिलके तकलीफ करती है अगर आप बोलेंगे की एक्सीडेंट में जान कैसे जाएगी तो सिर्फ ब्रेक फेल होने से नहीं होता है सीट बेल्ट नहीं बांधता है ब्रेक फेल हुई है ट्राफिक सही नहीं था हमने ट्राफिक रूल फॉलो नहीं किया था हमारी गाड़ी पूरा थी उस सिक्योरिटी सिस्टम नहीं थी एरर में नहीं थी ये सब मिला के हमको डैमेज करते हैं चलिए डॉक्टर माली जी ने आपको याद किया है बेहतरीन सलाह के लिए टीम को और डॉक्टर साहब को बहुत-बहुत शुभकामनाएं शुक्रिया लिख के भेजा है और इसके साथ में आशा बाटी वेरी ट्रू सर इट मींस ईच ऑफ अस कैन हैव डिफरेंट हार्ट रेट्स एंड मे बी लिखाई माय हस्बैंड हैज 200 हार्ट बीट इन नॉर्मल केस इज इट ओके सो एक तो मैं सेंटेंस में से माय हस्बैंड हस्बैंड मतलब कि वो इयर्स का नहीं है ये मैं सोच सकता हूं कि इयर्स तो होगा ही वाइफ अगर फेसबुक पे क्वेश्चन पूछ रही है तो वो भी तो एटलीस्ट ट्वेंटी फाइव तो मैं पकड़ सकता हूँ so अगर थर्टी ईयर का कोई आदमी है जिसकी टू हार्ट रेट कंटिन्यू रहती है ऑब्वियसली वो नॉर्मल नहीं है वो बीमारी अच्छा। ही है So, वो बीमारी का कारण ढूंढने के लिए किसी तरह का आपको चेकअप करवाना चाहिए और प्रेफरेबली किसी हार्ट के पास ही कराना चाहिए तो आप जहां पर भी रहता हो नजदीक में जो भी हार्ट या बड़ी बड़ी हार्ट है, वहां पर आप पूरी तरह का चेकअप करवा के कारण ढूंढिए अगर कारण हार्ट का है तो हार्ट की ट्रीटमेंट हो जाएगी अगर हार्ट के सिवा किसी और थारॉयड या और कोई हॉर्मोन का है या ब्लड के अंदर किसी लेवल का है तो उसकी ट्रीटमेंट हो जाएगी लेकिन इसको ठीक करना जरूरी है क्योंकि अगर मतलब कि कि जितनी चाहिए उससे ज़्यादा heart rate हमें लंबे समय तक सहन करनी पड़े मान लो कि मैं बैठे, बैठे जब 60 70 की requirement है लेकिन फिर भी 150 पे मेरा हार्ट बीट कर रहा है तो हमारा हार्ट कितना भी नॉर्मल हो नशे कितनी भी नॉर्मल हो लेकिन फास्ट हार्ट बीट कंटिन्यूसली साल तक रहने की वजह से वो खुद हार्ट के कमजोर होने का कारण बन जाती है इसलिए अगर आपके हस्बैंड को अननेसेसरली 200 का हार्ट बीट कंटिन्यूसली रह रहा है आप जब चेक करो तब ज्यादा आ रहा है तो उनको जल्द से जल्द ठीक करके नॉर्मल करना जरूरी है उसके लिए दवाई भी आती है उसके लिए हार्ट की कुछ प्रोसीजर भी आती है वो सब करा के हार्ट बीट को नॉर्मल करना जरूरी है क्योंकि अगर 200 ज्यादा समय या ज्यादा महीने ज्यादा साल तक रहा तो ये हार्ट बीट फास्ट होना भी हार्ट की कमजोरी के लिए कारण बन सकता है और फास्ट हार्ट बीट के कारण जो हार्ट बीट हार्ट कमजोर होता है उसे हम बोलते हैं टेकिकार्डियोमायोपैथी तो ये बहुत ही सीरियस बीमारी है इससे बचना चाहिए उसके लिए आपको और मैं चाहूंगा की जय श्री जी कुछ पूछना चाहेंगे आप डॉक्टर साहब से एनी <laughs> थी yes. मुझे लगेगा की भाई हमको तो बिठा दिया हमने तो पूछा ही नहीं <laughs> <laughs> uh... नहीं आ, ऐसा कुछ नहीं आप पहले बोल देते तो मैं सोच के रहती <laughs> अच्छा वी आई एम बेंगाली तो बंगाली जनरली हम लोग नॉन वेज खाते हैं और फिश वी लाइक फिश तो जब बोलते हैं कि नॉन वेज से जो फैट या कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम ज्यादा हो सकते हैं इज इट राइट नॉन वेज को एक हम तो, ब्रॉड में नहीं देखेंगे ज को हम क्लासीफाई uh, करेंगे जैसे कि मान लो फिश तो फिश के अंदर uh, जो फैटी फैटी एसेंशियल एसिड्स आते हैं, वो uh, काफी हद तक बॉडी के लिए जरूरी होते हैं मान लो कि अगर आप वीक में थ्री टू फोर टाइम्स मॉडरेट अमाउंट में फिश ले रहे हो तो वो एक्चुअली जरूरी है और हार्ट को, को नुकसान नहीं करेगा वो शरीर को फायदा ही करेगा उसी नॉन में अगर हम चिकन की बात करें तो चिकन का जो प्रोटीन पार्ट है वो हार्ट के और शरीर के लिए जरूरी है लेकिन उसका जो ऑयल पार्ट है वो नुकसान कारक है उसी नॉनवेज में अगर मटन की बात करें तो मटन का ज्यादातर भाग है वो हार्ट और शरीर को नुकसान करने वाला होता है सो तो नॉनवेज को हमें अलग अलग नजरिए से देखना पड़ेगा और जहां तक फिश की बात है तो फिश मॉडरेट अमाउंट में कभी नुकसान नहीं करेगी उल्टा फिश के अंदर रहे हुए सभी ऑयल्स काफी इंपॉर्टेंट और एसेंशियल ऑयल्स माने जाते हैं इनफैक्ट फिश के ऑयल को ट्रीटमेंट के तौर पे भी यूज किया जाता है इसलिए फिश को यूज करना ये आई uh, डों कि इसको प्रॉब्लमेटिक मानना चाहिए हाँ क्वान्टिटी कभी भी एक्सेसिव नहीं होनी चाहिए क्योंकि किसी भी चीज की क्वान्टिटी एक्सेसिव हुई तो जितनी भी अच्छी चीज हो वो हमेशा बुरी साबित होती है इसलिए फिश का मॉडरेट अमाउंट कंजम्पन करना ये हमेशा हाथ के लिए हेल्थी है उसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है नॉनवेज वालों को प्रॉब्लम होती है ज्यादातर ऑयली और खराब बनाए हुए या फिर जो हेल्दी तरीके से बनाया गया और कम तेल से फ्राई किया गया हुआ या फिर फ्राई नहीं किया हुआ पकाया हुआ कोई भी नॉन वेज खाया तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है चलिए बहुत ही अच्छी बात आपने बताया आशा करता हूँ हमारे दर्शक मित्रों को भी ये सारे सवाल होंगे मन के अंदर कि कैसे पूछे फिर वो एक सवाल होता है अगर पूछ लेते हैं मन के अंदर सवाल है तो उसका समाधान में मिल जाता है तो आइए डॉक्टर साहब मैं चाहूंगा अभी आपके अपने आ, सारा कार्डेक के बारे में तो मुझे लगता है की ए टू जेड चीजें आपने थोड़ा टच कर ही दिया है फिर भी कुछ चीजें रह जाते हैं तो जरूर आप मैसेज कर सकते हैं हम लोग फिर से डॉक्टर साहब को कहेंगे कि आप आ जाइए आपका ये सवाल आए हैं तो जरूर डॉक्टर साहब आएंगे और अभी मैं चाहूंगा जय श्री जी सुनाइये कौन सा गीत डॉक्टर साहब को पसंद आ जाए उनके मूड के अनुसार जाने क्या बात है, है नींद नहीं आती बड़ी लंबी रात है जाने क्या बात जाने क्या बात है नींद नहीं आती बड़ी लंबी रात अच्छा लगा बहुत सुंदर गीत आपने सुना है आशा करता हूँ <laughs> <laughs> <laughs> तो मुझे लगता है कि बाकी सब डॉक्टरों का थोड़ा सा रिलैक्सेशन कह सकते हैं वैसे है, मेडिकल फील्ड में लेकिन जो हार्ट वाले डॉक्टर्स होते हैं हार्ट पेशेंट्स को देखना होता है इमरजेंसी पूरी मना एकदम ऐसा ना वो एक अलार्म चारों तरफ घूमता रहता है आपके तो कैसे आप अपने आप को मैनेज करते हैं इन सारे क्रिटिकल कंडीशंस में आप अपने लाइफ को मुझे चल रहा था मैं जब मेडिसिन कर रहा था तब से ही इस तरह का वर्क शेड्यूल है दिन में तो हॉस्पिटल में होते ही होते है लेकिन हॉस्पिटल से घर आने के बाद भी आ, पूरी रात कभी भी कॉल तो अटेंड तो तो तो करना ही करना है और कॉल के ऊपर तो मैनेज करना ही करना है लेकिन अगर हॉस्पिटल भी जाना पड़ा तो कभी भी एक रिंग पे हॉस्पिटल पे पहुंच जाना ये मेरा लगभग पिछले, पिछले आ, दस एक साल से इस तरह का शेड्यूल आ रहा है सो अच्छा। ये ये हो सकता है कि बाकी सारी ब्रांचेस के कोई डॉक्टर ये अलग लगे लेकिन मुझे तो अभी ये जैसे कि ये पार्ट ऑफ नॉर्मल लाइफ ऐसा ही हो गया है उसमें भी जब से से तो। मुझे करना हुआ है तब से आप शायद थोड़ा सोचेंगे इसको लेकिन अगर घर से मुझे कहीं पे भी जाना है तो मुझे टाइम फिक्स करके जाना होता है कि मैं कितने दूर तक जा रहा हूँ और कहीं पर भी मैं किसी समय रहूंगा तो हॉस्पिटल पहुंचने में कितना समय लगेगा ये सोच के जाना <laughs> क्योंकि मान लो हॉस्पिटल से या घर से मेरा सिर्फ एक सवा किलोमीटर का डिस्टेंस है मैं कभी भी घर से वहां पहुंच सकता हूँ मान लो कि हम इतना दूर गए कि जहाँ से हॉस्पिटल पहुंचना तीस मिनट जितना डिस्टेंस है तो मुझे कैलकुलेट करके जाना पड़ता है कि तीस मिनट तक पहुंच सकते उस तरह का अरेंजमेंट है क्या तो ये हमेशा की बात है सिर्फ ऐसा नहीं की सिर्फ एक दो दिन या एक हफ्ते की ये हमेशा की बात है और जब इमरजेंसी कॉल्स अटेंड कर होते हैं तो ये होता है कि अभी ऐसी हैबिट हो गई है कि इवन रात को भी अगर रिंग आई, तो बंद होती है, लेकिन दे देते है कि इतना मैनेज करना है और अगर जाना पड़ा हॉस्पिटल तो वो भी फिक्स हो जाता है की जाना है की नहीं और विदिन नेक्स्ट मिनट फिर से नींद में होते हैं पता ही नहीं होता है कभी काफी बार तो सुबह उठ के याद करना पड़ता है की कितने कॉल अटेंड किए थे रात को तो <laughs> तो इस तरह का पूरा अभी तो लाइफ बन गया है है कि यही चलाना पड़ेगा <laughs> चलिए डॉक्टर साहब धन्यवाद शुक्रिया और जाते-जाते हमारे विक्रांत जी जो है, खास डॉक्टरों के लिए एक गाना बनाया है नेस्ट टू गॉड तो मैं चाहूंगा दो लाइनें जरूर उसका सुनाइए डॉक्टर साहब के लिए जी जी मैं जरूर थोड़ा टाइम एक अच्छा अच्छा अच्छा <laughs> चलिए जब तक तैयार हो जाए आप फिर से डॉक्टर साहब को पूछना चाहूंगा कि फिर आपका अगर कहीं लंबा टूर हफ्ते भर का की सर कहीं जाना हो तो कैसे करते हैं आप किसी को यहाँ पे रिप्लेसमेंट करके जाते हैं या फिर कैसे <laughs> ज्यादातर हफ्ते भर का तो सोचना यही हमारे लिए इम्पोसिबल है ति, अच्छा। ति कहीं पे भी अगर आउट ऑफ सिटी का प्लान रहा तो एक से दो दिन मैक्सिमम फोर्टी एट से ज्यादा तो लगभग प्लान हो तो ही नहीं पाता है हफ्ते भर का प्लान तीन साल में एक बार ही हुआ है <laughs> और ऐसा करने पर भी पहले से एक महीना पहले से अरेंजमेंट करनी पड़ती है कि उस समय पे अपनी जगह पे कौन काम देखने के लिए रेडी है उस वक्त कौन अवेलेबल है और उनको सब चीजें ट्रांसफर का आउट करके जानी होती है कि मेरा रूटीन वर्क है ये इतना इतना आ सकता है वो सब आपको देखना है और जब एक्सपेक्ट करते है जिन लोगों की जो उस समय हमारे साथ जुड़ेंगे काम के लिए उनको भी ये बताना पड़ता है मुझे एक्चुअली मुझे, एक तो मुझे चलिए अच्छा। तो <laughs> मित्रों आज के इस एपिसोड में बस इतना ही और फिर मिलते हैं बातें करेंगे इसी तरह कुछ नया इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचाने की हमारी जगदो जगद जो है प्रयास चल रहा है जय हिंद जय जै भारत ओम